सूत्र में जो अवतरण भाष्य है इसका पूर्व पक्ष विचार हाषिक ने प्रस्तुत किया षटलिंग के द्वारा जो ग्रंथ का जो तात्पर्य निकलता है वही उस ग्रंथ का सारांश होगा ये

पूर्व पक्ष मीमांसक और सिद्धांति दोनों मानते हैं इसी आधार पर उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल और अर्थवाद उपबत्ति ये छह लिंगों से पूर्व पक्ष ने वेद को कर्म पर सिद्ध किया संपूर्ण वेद का तात्पर्य क्रिया ही है ऐसा कहा इसमें पूर्व मीमांसा की जो बात है

इसको लेके भाष्य में कह रहे थे कि कर्म जो अर्थ किया है इस पर वहां दो पक्ष बन जाता है पूर्व मीमांसा में ही एक सिद्धांत है और एक पूर्व पक्ष है तो वहां का पूर्व पक्ष कहता है कि विधि को छोड़ करके अन्य जितने भी शब्द वेद में आए हैं जैसे अर्थवाद आदि शब्द अर्थवाद है कुछ मंत्र है

ये स्वार्थ में अर्थ नहीं रखते हैं ये अनच्य है क्योंकि ये विधि को संबंधित नहीं कर रहा है क्रिया को संबंधित नहीं कर रहा है तो आमनायत्य क्रियार्थवादानक्यर्थान तस्मात अन्य उच्चते ये सूत्र में ये कहा। इससे उस पूर्व पक्ष के दृष्टि से ये जो अर्थवाद आदि वाक्य है

जिसमें कोई क्रिया का संबंध साथ-साथ नहीं दिखाई पड़ता ऐसे वाक्य वेद नहीं है वो अनित्य है अनित्य यानी लौकिक वाक्य के समान है यह होगा और वहां का जैमिनी सूत्र में जो सिद्धांत आया ये तो जैमिनी सूत्र का प्रथमाध्याय द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है और उसके बाद फिर छह सूत्र के बाद में सिद्धांत सूत्र आया सिद्धांत सूत्र में कहा कि

विधिना तो एक वाक्यवात सुत्यर्थ नाम सिहु ये विधिना तो एक वाक्यवाद इन सबका विधि के साथ एक वाक्यता यानी कोई भी विधि आया उस विधि का तात्पर्य समझाने के लिए अथवा उसमें कुछ पुष्ट करने के लिए ये अर्थवाद आदि वाक्य आते अर्थवाद दो प्रकार के होते हैं स्तुति अर्थक और निंदापरक

ये दोनों ही विधि को पुष्ट करते हैं इसीलिए ये स्तुति अर्थक है ऐसा मानना चाहिए कहा विधिना ना एक वाक्यव स्तुत्य विधि नाम इस प्रकार खुदी अर्थ रूप से विधियों का सुदीर रूप से ये संबंध करके इसका तात्पर्य निकालना चाहिए तो हुआ क्या है कि दोनों पक्ष का तात्पर्य यही हुआ कि क्रियापरत्व शास्त्र से प्रदर्शितम ये भाष्यकार ने कहा

ये दोनों ही ये निश्चय कर रहे हैं कि वेद का तात्पर्य क्रिया में ही है इसलिए ये दोनों का पक्ष हमारे लिए पूर्व पक्ष है हम आगे टीका देंगे नीचे टीका है तथापि वेदांत किम जादमित्व आशंक्यवदा इत अपेक्षित आह ठीक है इस प्रकार से वहां जयमेरी सूत्र में विचार हुआ उसको रहने दीजिए उसमें आपको क्या निकला है उससे

तथापि तो वेदांतेश फिर भी वेदांतों में किम जादव इतिहासा वेदांत में क्या प्रयोजन हुआ जो विचार हुआ उसके संबंध में वेदांत में क्या प्रयोजन हुआ इसके लिए ये पूछा कि पूर्वपक्ष का निर्णय ऐसा होने पर इसमें वेदांत का तात्पर्य निकलना ऐसा कोई अर्थ नहीं है तो क्योंकि पूर्व मीमांसा में ऐसा विचार हुआ ठीक है आपको उससे क्या निकला

इसके लिए कहा यावदा अम्ना इत्यादि में जो यावता हेदु दिया वो के विस्तार रूप से यावदा अपेक्षित यावता इसकी जो अपेक्षा है यावता को हेदु को सिद्ध करने के लिए जो अपेक्षित है जो वाक्य हमसे चाहिए उसको कहते अपेक्षितार्थ। तो वो क्या है इत्यादि शब्द में कहा अतः वेदाता आनर्थक्यम

इसीलिए उनका कहना है कि वेदांत अनर्थ है अनर्थ का मतलब निष्फल है अनर्थ का मतलब कोई बुराई है ये बात नहीं है निष्फल है इसका कोई फल नहीं है तो आप हो तो फल हो और अनर्थ हो तो निष्फल हो क्यों अक्रिया ये क्रिया का संबंध नहीं रखता है क्रिया का संबंध नहीं रखने से इसका कोई प्रयोजन नहीं होता है तो क्रिया संबंध नहीं है इसीलिए ये कहा

ठीक देखिए अर्थमात्र दृष्टेरर्थक्यम फलवदिधेय राहित्यम अर्थमात्र दृष्टि कि यह आनर्थक्य क्या क्या है कि फलवद अभिधेय राहित्य यद्य स्वाध्याय इतने से अध्ययन के माध्यम से वेदांत का ज्ञान हो जाता है अर्थ ज्ञान हो जाएगा दृष्टफल है उसका तो शब्दार्थ ज्ञान होगा

किंतु शब्दार्थ ज्ञान होने पर भी कोई फल नहीं निकलता है फलवद अभिदेय राहित्य है फल से युक्त कोई अर्थ नहीं निकलता जैसा वंध्या पुत्रो याधि ऐसा कहा कि शब्द सुनने से सार्थ तो निकल गया वंध्याया पुत्र वंध्या पुत्र कश्चन याधि गच्छी ये बोल दिया तो शब्दार्थ निकलने से क्या हुआ कोई फल तो नहीं निकला कोई तात्पर्य नहीं निकला इसी प्रकार यहां भी है

हाँ, ख पुष्प शेख रहा ऐसे है या यादि व्या्यापुत्र चलता है क्या है आकाश कुसम को सिर में मुकुट लगा करके जा रहा है ऐसे ऐसी वाक्य बना सकते वाक्य का तो जान हो जाएगा किंतु तात्पर्य नहीं निकलेगा ऐसा है वेदांत भी स्वाध्याय अध्ययन विधि से सब शास्त्र का एक साथ अध्ययन होता है उस दृष्टि से उपनिषदों का भी अध्ययन हो जाता है जैसे

शुक्ल युर्वेद में चालीसवाईस आवासी पर शुक्र यजुर्वेद अध्ययन करने वाले सारे अध्ययन करते होता वो करना पड़ता है सदव ब्राह्मण है उसका भी अध्ययन करते हैं वो ये सब करता है किन्तु फलविधेय राहित इसका कोई पाला अलग से नहीं यही ही अनर्थ कहने का तात्पर्य अक्रियाार्थत्वाद उसके लिए हेतु है अक्रियार्थ होने से कार्य तत्शेषवादित्व अभाव कार्य क्रिया के साथ साक्षात संबंध भी नहीं है

और क्रम से संबंध भी नहीं जैसा देवदा द्रव्य आदियों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है लेकिन क्रम से होता देवदा है देवदा आदि जो शब्द है देवदा वाच्य जो शब्द होते हैं वो क्रिया से संबंध नहीं रखते हैं, वो देवदा क्रिया के साथ संबंध रखते हैं। इस प्रकार से संबंध हो जाएगा ऐसा भी यहाँ नहीं है कार्य के साथ साक्षात्बंध भी नहीं है और परंपरा से संबंध भी नहीं है

तो तत्शेष होता देवदाती अध्ययन विधि विरोधार अनर्थक्यम आयुक्त अब कहते हैं सिद्धांत कहेंगे तब तो फिर इसका अध्ययन क्यों करते हैं जब इतना अनर्थ है व्यर्थ है इसका कोई प्रयोजन नहीं तो फिर अध्ययन विधि का अनर्थ क्यों हो जाएगा अध्ययन विधि मनुस्वाध्याय अध्यय व्यवत वाक्य है इसलिए अध्ययन तो करना चाहिए अब अध्ययन करता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो अनर्थक्य

के माध्यम से अप्रमाण हो जाए कर रहा है कुछ प्रयोजन नहीं ऐसे में क्यों कर रहा क्योंकि प्रयोजन के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं होता है और ऐसे प्रवृत्ति को निष्फल माना जाता है अप्रमाण माना जाता है इसीलिए अध्ययन विधि विरोधा, अध्ययन विधि के साथ इसका विरोध होगा आपका कथन का, का विरोध होगा यह सिद्धांत ही कह रहे पूर्व बक्षी के पूर्व कहा कि अनर्थ क्यों वेदांत अनर्थ है अक्रियाार्थ होने से

ये जो कहा इसके ऊपर कोई शंका कर सकता है ऐसा अर्थ कैसे हो सकता है तब बोलते हैं कर्त्रा इसके लिए दूसरा विकल्प दिया कर्त देवदादि प्रकाशनाथत्व क्रिया विधि शेषत्व ठीक है यदि आप इस प्रकार से पूरा ही अर्थ नहीं मानना चाहते तब तो एक विकल्प रह जाता है क्या है वो वो कर्ता के साथ संबंध करके अर्थ करेगा कर्ता यही अजमान है

यजमान के सुधि के रूप में यजमान को प्रेरणा देने के लिए उत्साह देने के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति होती है जैसा यजमान यज्ञ करने के लिए बैठा वो करते करते थक जाता है नींद आ रही है बहुत तो जो है थक, थकान हो रहा है तब उसको बिठाया जाता है एक पारिपलव सुनाते हैं पारिप्लव ने कथा सुनाई वो कथा सुनाते हुए बोले देखो तुम ब्रह्म तम ब्रह्म हाँ तुम, हा, तुम यज्ञ

तुम जो है ब्रह्म हो तुम यज्ञ हो तुम सब कुछ हो और तुम तो इतना बड़ा हो कि तुम सर्वत्र व्यापक हो ऐसे ऐसे सुनाएंगे वो सुनेगा तो थोड़ा अपने आप भूल जाएगा अपने आप अच्छा लगेगा थोड़ा सा और शक्ति संपादन होगा उसके बाद में फिर वो कर्म को आगे करेगा इस दृष्टि से भी पारिप्लवार हो सकता है दूसरा देवता आदि संबंध से होगा क्योंकि ये अनेक देवताओं के बारे में वर्णन है इस प्रकार से एक देवता ये भी होता है देवताओं के सूदी के बारे में

हो सकता है क्योंकि अग्नि आदि के स्तुदी बहुत सारे स्तुदियां वेदांत में दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार से हो सकता है ऐसा करके कर्म के साथ संबंध हो किंतु है तो कर्म के साथ ही संबंध है ऐसा तभी आपसे लगेगा नहीं तो नहीं है ये ये विकल्प दूसरा दिया ठीक है मैं आगे देखिए फल संग्रहार्थम आदि पदम कर्तृ देवदा आदि में जो आदि के द्वारा क्या लेना चाहिए फल को भी लेना चाहिए कोई फल के लिए स्तुति है

कर्मक कर, कर्ता के लिए स्तुति है देवतादि द्रव्यो के लिए स्तुति है ये ल, के ल, प्रकार है ना प्रकार संबंध लग जाती है उत्तम जी अन्हा यानी चावर आदि में है कहा है क्रद्वर्थ कर्तृ प्रति प्रतिदन उपनिषदा इति ऐसा कहा है क्रदु के अर्थ क्रदु के संबंधी कर्ता प्रतिपादन के द्वारा

संबंधी जो करता है यजमान उसके प्रतिपादन के द्वारा उपनिषदाम आम नैराकांक्ष उपनिषद सार्थक हो जाएंगे उसमें निराकांक्षता आ जाएगी आकांक्षा मन किसी वाक्य का संबंध करने के लिए पूर्वापरण का संबंध इसके बारे में चिंतन करना अब नैराका आकांक्षित तो वाक्य अर्थवान होता है तो आकांक्षा पूरा नहीं होने से अर्थ पूरा नहीं होता आकांक्षा पूर्ण होनी चाहिए

अब ऐसे स्थिति में यहाँ नै, नैराकांक्ष सिद्ध करने के लिए आपको उपनिषदों को यजमान के साथ या अन्य कर्ता आदि के साथ जोड़ना पड़ेगा ये कोई उनके प्रामाणिक आचार्यों ने भी कहा उपनिषदों का, का ये अर्थ है कहा ये देखिए उनका अर्थ है इसी के आधार पर कह आगे कर्म प्रकरण उत्तीर्ण उपनिषदा कुदस्तद विधि इत्याशं अब यह सिद्धांति एक देश पूछेगा

ये कर्म प्रकरण से उत्तीर्ण हुए जो उपरिषद, उत्तीर्ण होना आगे चलेगी कर्म प्रकरण में नहीं है जहां भी उपरिषद आप देखते हैं वो कर्म प्रकरण से बाहर मिलता यानी कर्म समाप्त होने के बाद में कुछ कहा जाता है वही वेदांत कहते हैं वेद का अंत भाग होता है वो उपरिषद कर ले जाते तो तत्द संबंध कर्म को समाप्त करके होता है इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रकरण उत्तीर्ण उपनिषद आप

जहां भी उपनिषद को देखते हैं कर्म प्रकरण से बाहर दिखाई पड़ता है ऐसे स्थिति में कुत विधि से एक हत तो फिर ये उपनिषद कर्म के विधि के संबंध में हो है, ऐसा कैसे आप कर सकते हो ये तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे तो बाहर दिखाई पड़ता है इसकी ऐसे आएसे सिद्धांत एकदेशी के ओर से आशंका होने पर उसके उत्तर में कहते हैं आगे का वाक्य दिखते

उपासनादि क्रियान्दर विधान्थत्व व उपासनादि क्रियान्दर के विधान के लिए भी हो सकता ठीक है आप कर्म से बाहर समझ रहे हो इसको ठीक है हम भी मानते हैं कर्म से कहीं कहीं कर्म से बाहर कहा ऐसे में तब क्या मानना पड़ेगा उपासनादि क्रियांतर उपासनादि क्रिया को ले लीजिए क्योंकि उपासना शब्द में और विद्या शब्द में कोई अंतर नहीं विद्या और उपासना पर्यायवाजक है

वेदा वेदा, ये वेद शब्द उपासना के लिए भी प्रयोग होता है और ज्ञान के लिए भी प्रयोग होता है इसका मतलब उपासना ही इसका अर्थ होना चाहिए विद्या कोई अलग से नहीं जैसे छांदों के उपनिषद में प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में ही वाक्य आया है यदेव विद्या उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति ऐसा वाक्य आया

ये देव, देव ये विद्या उपनिषद तदेव वीरवत्तरम भवती विद्या शब्द उपनिषद शब्द का प्रयोग किया वहाँ किसके लिए प्रयोग किया उपासना के लिए प्रयोग किया वहाँ कोई उपनिषद का मतलब कोई उपनिषद नहीं है रहस्य है वो वहाँ जो कर्म हुआ वो कर्म संबंधी जो देवता है वो देवता का स्वरूप का ज्ञान समझ करके करना चाहिए तब उसका विशेष फल होता है ऐसा कहा वीरवत्तरम भवन इसके बारे में एक अधिकरण आगे आएगा

उसके विषय में विचार करें तो इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत जगह ये उपासना और ज्ञान दोनों को एक ही शब्द में प्रयोग करते हैं। विद्या से उपनिषद से ऐसा कहा जाता है तो ऐसे में जैसा इसमें आया ईसावासी वे, में विद्या विद्यांस तदवेद हो वहां भी विद्या शब्द उपासना के लिए प्रयोग हुआ इसीलिए यह होना चाहिए आप ब्रह्म विद्या को कहां से ला रहे ब्रह्म विद्या का कोई शब्द नहीं है

विद्या का संबंध नहीं ऐसा कह, कहना चाहिए ब्रह्म विद्या का शब्द कहने पर भी उपासना में जोड़ देना चाहिए अभी एक जगह ब्रह्म विद्या है अधर्वायांगराय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा, ऐसा माउंटा गोपनिष्वर का प्रथम मंत्र में आता है। तो ब्रह्म विद्या को कहा ऐसा ब्रह्म विद्या शब्द आता है तो उसको भी यहाँ उपासना पर अर्थ करना चाहिए यह उनका तात्पर्य है आगे भाषी तो

क्रियांतर विधान बात क्रियांतर विधान के लिए हो ये उपासना भी एक क्रिया क्यों उपासना में बैठ करके चिंतन करना पड़ता है चिंतन के रूप में उपासना भी एक क्रिया हो जाती है इसका विधान के लिए हो सकता है विकल्प नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादन संभव ये हम पहले से करते आ रहे हैं जो परिनिष्ठित वस्तु है उसका प्रतिपादन होता नहीं पहले से सिद्ध जो वस्तु है परिता

परिनिष्ठित पूरा पहले से सिद्ध हो चुका है ऐसे वस्तुओं को प्रतिपादन करके क्या कहना चाहता है कुछ नहीं होता उससे इसलिए परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादन न संभवती ये चार नंबर टिप्पणी है ये टिप्पणी पूर्व पृष्ठ में है परिनिष्ठितम सिद्धम वस्तु परिनिष्ठित का अर्थ हो गया सिद्ध वस्तु उसका प्रतिपादन से क्या प्रयोजन है?

प्रत्यक्षादि विषयत्वाद परिनिष्ठित वस्तु न क्यों क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु जो है वो प्रत्यक्षादि विषय होता है प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान हो जाता है जिसका प्रत्यक्षादि का विषय है जो प्रत्यक्षादि का विषय है उसका तो वेद से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए यह उसका कोई प्रयोजन नहीं और तत्प्रतिपादने च हेयोपाद उपादे रहते पुरुषार्थ अभाव

और यदि उसका प्रतिपादन मान भी ले जैसे परिषित वस्तुओं के बारे में बहुत चर्चाएं वेद में आए इंद्र वज्रगस्त ये इंद्र जो है वज्र हाथ में लेके चलता है कल जैसा आया वायव्यम श्वेदमाद भूति काम वायुर्वै क्षेषा देवता ये है वायु बहुत तीव्र गति से

चलने वाला देवता है क्षेत्र अब ऐसे में ये वस्तु स्थिति है ये वस्तु स्थिति मतलब तीव्र गति से चलता है सूक्ष्म वायु ऐसे में, में इसका क्या प्रयोजन हो इससे कोई उपादान करना कोई ग्रहण करना भी नहीं है कुछ छोड़ना भी नहीं है कुछ बदलाव करना भी नहीं है वायु का आप बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते वायु को वा ले सकते हैं नहीं ले सकते छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते तो कोई कुछ प्रयोजन नहीं हो रहा

केवल ज्ञान मात्र हुआ कि वायु क्षेत्र देवता है वो ज्ञान भी सब लोग जानता है बहुत तीव्र गति से चलने वाले देवता सब जानता है इसीलिए कहते हैं तत्प्रतिपादने यदि उसका प्रतिपादन मान भी ले तब भी हेयोपा हेय उपाधेय रहित पुरुषार्थ अब हेय उपाधेय रहित ब्रह्म में कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता हेय उपाधेय हे का अर्थ होता है ग्रहण करना

उपादेय का अर्थ होता है नहीं हे का अर्थ होता है त्यागना उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करना कि कोई भी वस्तु को ग्रहण करके कोई कार्य को किया जाए तो उसको तो उपादेय कहते हैं। और त्याग करके कार्य होता है तो उसको हे कहते हैं। जैसे वेद में जितने वाक्य आए हैं उपादेय होता है जैसे ये करने के लिए कहा यही के सामग्री के संबंध में चर्चा आई ये सारे उपाधेय होते हैं ग्रहण करना होता है

और कुछ नियम ऐसे हैं ये नहीं करो वो नहीं करो ऐसा बोलता है त्याग होता है जैसे पयव्रतम ब्राह्मण्य ऐसा वाक्य है आ, तो जब ब्राह्मण उपनयन करके रहता है व्रत में रहता है अथवा कोई दीक्षा में रहता है वो अलग अलग के लिए अलग अलग आया वो तो दीक्षा में रहते समय उसको पयो व्रत का धारण करना चाहिए यानी दूध ही पीना चाहिए और नहीं पीना चाहिए

तो बाकी सबका त्याग हो जाएगा केवल दूध का ग्रहण होगा बाकी भी खाने का प्राप्त था उसको छोड़ देंगे इस प्रकार कुछ रखना कुछ छोड़ना यही तो वेद का सार होता है और जिसमें ये दोनों संबंध नहीं रहता ऐसे जो परिनिश्चित वस्तु है उसके विषय में कोई पुरुषार्थ नहीं होता पुरुषार्था भावान उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता जैसे वायु को आपने शीघ्र गति वाले देवता समझ लिया तो क्या पुरुषार्थ हुआ

वही प्रयोजन तो सिद्ध हुआ इसीलिए ये आपका ब्रह्म भी ऐसा है क्योंकि हे और उपादेय से रहित है ब्रह्म को ना पकड़ना है ना छोड़ना है ये आप कहते हैं क्योंकि ब्रह्म नित्य सिद्ध है नित्य सिद्ध को लेना और छोड़ना नहीं पड़ता ऐसी स्थिति में उपादेय रहित होने से उसको पुरुषार्थ का अभाव माना गया है पुरुषार्थ नहीं होगा अदयव इसीलिए ही

सो मानर्थक्य माभूदिति आनर्थक्यं मूदवाक्यु विधीना स्युवक अदा एव इसीलिए ही आयते सो सोरोदी कल इसके बारे में कहा था कि इंद्र के बारे में है इंद्र ने रोया था? आ, नहीं। रुद्र ने रोया था सो अद्रे रुद्र सोरोया

इतना मालूम बढ़ा तो उससे क्या प्रयोजन हुआ इत्यवि नाम इत्यव इत्यादि वाक्य वो रुद्र रोया जो कहा है एक प्रकार के अर्थवाद है क्या है ये निंदा फरक अर्थवाद है इसका तात्पर्य निंदा में होता है ये वेदी के अंदर चांदी का दान नहीं करना चाहिए इस विधि के लिए ये अर्थवाद आता है कि वेदी में यदि चांदी का दान करता है उसको रोना पड़ेगा दुख का कारण बनेगा

इतव आदि नाम अन्य इत्यादि का अनर्थ शक्य ना हो क्योंकि ये वाक्य तो आया वेद में वेद में आया हुआ वाक्य का अनर्थ नहीं कह सकते आ, ऐसे में अनर्थ ना हो इसके लिए क्या किया सूत्रकार जेमिनी ने विधिना तो एक वाक्यवाद्य विधि नाम स्यू इस प्रकार व्यवस्था बनाई इन सबका ऐसे जो वाक्य आते हैं इन सबका विधि के साथ एक वाक्यता होने से

विधि के साथ एक संबंध होने से स्तुत्य विधि नाम वो सुधि हो जाएगा विधि के साथ एक वाक्य होकर के स्तु पर वो अर्थ निकलेगा यानी उस विधि को वो स्तुधि करता है ऐसा अर्थ निकलेगा यदि <coughs> स्थावत्व अर्थवत्व मुक्तम इस प्रकार से स्थाव स्थाव मैंने स्तुदी के विषय रूप में उन वाक्यों का अर्थवत्व कहा गया उन वाक्यों का अर्थ उसमें है ये समझाया गया

तो वो वाक्य वे अर्थवान हो गए किस तरह वेद के साथ वेद में जो विधि वाक्य है कर्मपरक विधि वाक्य है उसके साथ मिलकर के अर्थवान हो गया स्वतंत्र रूप से नहीं ये व्यवस्था वहां बनाई है और पूर्व पक्ष ने ये भी कहा था कि केवल अर्थवाद नहीं है कुछ मंत्र में भी ऐसा है मंत्र में भी कोई क्रिया अर्थ नहीं है उनका क्या करना है ये बताया था

तो उसके बारे में कहते हैं मंत्राण इषेत्व इत्यादीना क्रिया तत्साधन अभिधायित कर्म समवायित उत्तम ये भी वहां कहा है उत्तम कहा वहां है वो द्वितीय पाद में द्वितीय पाद में मंत्रा नाम करके एक चतुर्थ अधिकरण है वहां ये जयनीसूत्र का द्वितीय प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद में चार अधिकरणी है

चार में अंतिम अधिकरण मंत्राधिकरण वहां मंत्र के बारे में विचार किया पहले अधिकरण है अर्थवाद अधिकरण जिसके बारे में आप पहले विचार किया उसके बाद ये देखिए उसी क्रम से चर्चा कर रहे हैं पूरे जो जयंती सूत्र का जो क्रम है एक एक वाक्य को उसके साथ संबंध है इसलिए उसको जाने बिना इसको आप अर्थ नहीं जोड़ सकते क्यों ये मंत्र को यहाँ लाया क्यूँकी वहां इस क्रम से इसके बीच में दो अधिकरण है दो अधिकरण का तात्पर्य भाषिक बीच में बता दिया वो

मैंने पूरे चार अधिकरण का संबंध ले रहा है क्योंकि वहां तो पूरा उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है वहां कुछ मंत्रों के बारे में विचार है कि मंत्र क्या है ये होता क्या है मंत्र में अर्थ क्या है उसको कहाँ प्रयोग करना चाहिए इत्यादि के बारे में वहां विचार है बहुत अच्छा अधिकरण है वो मंत्राणाम च ऐसे मंत्र आया इशे ता शाखा छिन्से मंत्र

ये पढ़कर छेदन करता है ये क्या है दर्शपूर्ण मास में वो सान्याय कर्म होता है शान्याय के लिए दूध दही आदि चाहिए दूध दही आदि से जो पदार्थ द्रव्य हवन के लिए तैयार होते हैं उसका नाम है सान्याय डबल या लगे

हाँ, सानना ये उसका नाम है अब ऐसे पदार्थ बनाने के लिए ये चतुर्दशी के दिन में ये तैयार करके रखना पड़ेगा हाँ चतुर्दशी के दिन में ये कर्म होता चतुर्दशी के दिन ये आया कि वहां आप जो है औधम्बर वृक्ष के शाखा को काट के लाना ओधुम्बर वृक्ष के पास जाएंगे उसमें से एक इतनी लकड़ी गंडा काटके लाएंगे वो किसके लिए है

वो वत्सा अपाकरणार्थ है कि जब गाय को पिलाएंगे तो बच्चे या को अलग करने के लिए वो डंडे से अलग करना पड़ेगा वो मारना नहीं है डंडा रखना है वो ऐसा है तो वो डंडा काटने के लिए जब जाता है वो डंडा काटते वत काटने के पहले और वहां कुछ भी काटना तोड़ना होता है उसके लिए एक मंत्र होता है पहले उस लकड़ी से बात करेंगे लकड़ी से बात करके बोलेंगे कि देखो भाई

आ, तुम तो बहुत अच्छी लकड़ी हो आ, ऐसे ऐसे सुधी करेंगे उससे वार्तालाप करेंगे हाँ तुम्हारे जैसे तेजस्वी लकड़ी यहाँ कहीं नहीं है ऐसे सुधी करके प्रेम से एक डंडा काटेंगे वो डंडा काटने के लिए मंत्र है शाख पांच हमारे जैसा भूसा से जा करके फिटाई करके एक नहीं है उसका भाव है एक जैसे फूल तोड़ना कुछ भी करना है ना उसमें बहुत भाव होता है भाव से करते है अब ढंडा तो चाहिए अब पेड़ भी तो जीव ही है

इसीलिए उसका क्रूर भाव से नहीं करना चाहिए क्योंकि हम समझते हैं पेड़ को कुछ समझ में नहीं आता है पेड़ को सब कुछ समझ में आता है आप पास में जाते ही उसको मालूम हो जाता है कि यह खतरनाक आदमी आया है ये हमें काटने जा रहा है ऐसे मालूम होता है और आगे आजकल विज्ञानी वैज्ञानिक लोगों ने उसको परीक्षण करके दिखाया कि उस समय कोई ऐसा आदमी मार जाता है तो उसमें अंदर कुछ केमिकल चेंज होते वो कुछ दिखाई पड़ता है उसकी शक्ति बदल जाती है

ऐसे होता है और कुछ कर नहीं सकता है वो क्या कर सकते ना भाग सकता है कुछ कर नहीं सकता है? खड़े रहता है लेकिन होता है कुछ अंदर होता है इसलिए आयुर्वेद में भी दवाई तोड़ने के लिए जो जाता है सबको नहीं भेजते दवाई तोड़ने के वो तो दवाई निकालने वाले व्यक्ति अलग होते वो अच्छे शुद्ध मन के शांत व्यक्ति होते हैं वो जाता है तब जाकर के दवाई लाते नहीं तो बोलते हैं ये क्रूर व्यक्ति जाएगा तो पेड़ में वो ये पत्ते जो है उसका स्वरूप बदल देता है और बाद में दवाई का गुण नहीं आएगा कम हो जाएगा ऐसा बोलते हैं

वाय पेड़ वाले जानते हैं इसलिए वो वहां भी मंदिर है जाके नमस्कार करते हैं पूजा करते हैं और कई दिन भी है दिन भी निर्धारित होता है हर एक दिन नहीं तोड़ सकते समय का भी निश्चय होता है ये सब पहले उन्होंने देख कर रखा है इसका मतलब वो पेड़ भी समझता है जानता है इसीलिए उसके साथ भी व्यवहार करना पड़ेगा ऐसे ही यहां इस प्रकार व्यवहार है चतुर्दशी के दिन वो जाएगा जाकर के ये शाखा को काट के लाएगा क्योंकि ये विशेष कर्म के लिए है

तब उसको सुधी कर रहे इशेत्वा तुम तो बहुत तेजस्वी हो ऐसे करके मंत्र है वो मंत्र पढ़ के फिर वो शाखा काट के लाएगा ये कर्म है तो इसमें क्या है कि पूर्व पक्ष के हिसाब से यहां मंत्र अलग है इशेत्वा ये मंत्र हो गया और छिनती ये जो है क्रिया है काटने की क्रिया किसको शाखा छिनत शाखा को काट रहा है तो मंत्र अलग है क्रिया अलग है ना

इस प्रकार अलग अलग अब मंत्र का क्या तात्पर्य हुआ ये उनकी शंका शाखा चिन्ह तो हो गया शाखा को काटना क्रिया हो गया लेकिन मंत्र का कोई तात्पर्य नहीं हुआ ये कहना चाहते मंत्र से क्या होगा पेड़ को मंत्र सुना के क्या करे इसे कोई अर्थ नहीं निकलता है ऐसा वो समझता है इसीलिए उन्होंने कहा था इसका कोई क्रिया के साथ संबंध सीधा नहीं दिखता इसके विषय में ये मंत्राधिकरण जो पूर्व मीमांसा में उसमें यह निर्णय लिया गया क्या कहा

इत्यादि नाम इत्यादि मंत्रों का क्रिया तत्साधन अभिधावे न क्रिया और उसके साधन के अभिधान करते हुए कर्म समवायित्व तो भुगतान कर्म के साथ संबंध कहा गया जैसे पूर्व में देवदादी के साथ संबंध करके कहा गया इसी प्रकार यहाँ क्रिया साधन अभिधायित्व न कर्म साधनत्व तो भूख इस प्रकार संबंध करके कहा अभी ये मंत्र में जैसा अभी आया ना इसका

थोड़ा सार समझना चाहिए क्योंकि हम लोग तो मंत्र का प्रयोग करते रहते हैं ये मंत्र होता क्या है असली में क्योंकि मंत्र तंत्र के बारे में बहुत गलत फैलू फैलिए हुए कोई कोई बोलता है कुछ मंत्र में क्या होता है कुछ बोलता है इसलिए ये मंत्र कुल मिला होता क्या है इसमें वेद मंत्र का क्या है दूसरे मंत्रों का क्या है इसका एक सार्थ समझेगी जो मंत्राधिकरण में हमने पहले बता दिया था आपको अब ये क्या निकलता है यहां देखिए ये विशेषवा मंत्र आया

ये बोलता है कि ईशेत्वा मंत्र किसको बोला जा रहा है ये मंत्र का प्रयोजन किसके लिए है, है। यह भी एक बात होती है दूसरी बात ये मंत्र को समझता कौन है मंत्र को बोलने वाला समझता है या सुनने वाला समझता है इसका अर्थ ज्ञान जो होना है ना वो किसको होना है सुनने वाले को होना है कि बोलने वाले को इस पर भी विवाद है कोई बोलता है

कि सुनने वाले को होने की, अरे की सुनने वाले को होने की जरूरत नहीं बोलने वाले को मंत्र का अर्थ ज्ञान चाहिए और दूसरा पक्ष मीमानता में है वो कहते हैं बोलने वाले को कोई जरूरत नहीं है सुनने वाले को होने से हो जाएगा ऐसा है अब लोग में भी दोनों दिखाई पड़ता है अब जो आप कोई शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द का अर्थ आप नहीं जानते भले नहीं जानते कई अंग्रेजी शब्द होते कई दूसरे के भाषा के शब्द का आप प्रयोग किया

लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ जानता है तब क्या होगा आपने प्रयोग किया ही है लेकिन जो सुनने वाला अर्थ समझने से वो अर्थ के अनुसार वो कार्य करने लगता है अब कहीं गाली होंगे तो आपको थप्पड़ मारता है तब आपको पता चलता है अरे ये गाली था ऐसा मालूम पड़ता है कई बार ऐसा होते है तो इसीलिए यहां ऐसा भी दिखता है कि सुनने वाले को मालूम होने से काम होगा बोलने वाले को मालूम होना आवश्यक नहीं है और दूसरा पक्ष क्या है

कि आपको कोई बात को सही ढंग से समझाना है किसी को तो शब्दों का अर्थ यदि ठीक से आपको आता नहीं है तो बात ठीक से नहीं समझ में आएगी और तो समझा नहीं सकेंगे स्वयं नहीं समझा तो दूसरे कैसे समझाएंगे तो। इसलिए स्वयं पहले समझना चाहिए इसलिए दोनों पक्ष दिखता है दोनों पक्ष सही ऐसा दिखता है अब देखते हैं कि मंत्र का क्या तात्पर्य मंत्र में कैसे करना चाहिए ये पहले ये मंत्र शब्द जो बना है ये गुप्त परिभाषण धातु से बना है

मंत्र गुप्त परिभाषण है इसमें पजाद्यादा अज प्रत्यय लगने से मंत्र शब्द निष्पन्न होगा तो गुप्त परिभाषण का अर्थ होता है इसको साव, बहुत सावधानी से गुप्त रूप से कहना गुप्त तो सभी जानते हैं गोपनीय रूप से कहना इसलिए मंत्र जो है गोपनीय होता है उसका अर्थ यही है गोपनीय होगा

कब गोवनी होता है जब कोई मंत्र आपको दीक्षा से प्राप्त होता है जो दीक्षित तो मंत्र है वो गुरु शिष्य को सुनाता है गोबनीय ढंग से सुनाता है वो अभी भी ऐसी परंपरा है मंत्र दीक्षा गोवनी होता है आजकल तो कोई लोग फोन में भी इंटरनेट में भी मंत्र दीक्षा दे रहे वो बात अलग है किन्तु वो मंत्र दीक्षा देने की जो तरीका है ये इस प्रकार है होता है और उसके बाद जिसको दीक्षा दी गई है

वो भी अपने जीवन में कभी भी उस मंत्र को उच्च स्वर में नहीं बोल सकते वैखरी रूप में उसको नहीं करना चाहिए उसको गुप्त भाषण में ही रखना चाहिए मतलब वो मंत्र को दूसरे को कभी सुनाना नहीं चाहिए जैसे आजकल गायत्री मंत्र मंद्रादी को टेप लगा करके लोग सुनते हैं करते बोलते बहुत उसमें क्या शक्ति निकलता है क्या क्या बोलते हैं किन्तु हमारे परम्परा का अनुसार वो पूरा गलत है दीक्षित व्यक्ति कभी नहीं करेगा इसका

न दीक्षित व्यक्ति वो रिकॉर्ड करेगा न वो रिकॉर्ड करने कर सुनेगा। का सुनेगा क्योंकि दीक्षा का नियम के अनुसार वो गायत्री मंत्र हो कोई भी मंत्र हो उसको बाहर नहीं बोल सकते और गायत्री मंत्र को बिल्कुल बाहर बोलने की कोई मतलब नियम नहीं है कर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है वो केवल गुरु शिष्य को सुना सकता है और बाहर सुनाने का नहीं इसीलिए तो अभी तक नहीं सुनाए जा रहे अब आजकल तो तय प्रकार में सब सुन रहा है लोग सुनते हैं जो भी हो

अब उसके परिणाम तो फल तो ऐसा नहीं निकलेगा क्योंकि इसका पूरा रहस्य जहां भी आप देखता ऐसा है था एक तो ये हो गया दूसरा कुछ और मंत्र है जिनको वेद ने उच्च स्वर में गाने के लिए कहा जैसे सूक्त आदि है पुरुष सूप्त है श्री सूक्त है तो सूक्त आदि आप लोग जानते हैं रुद्रीपाठ इत्यादि सब मंत्र मंत्र में आते हैं तो मंत्र में उसका प्रयोग होता है इसीलिए उसको उच्च स्वर में सुना सकता है

ठीक है क्योंकि उस, उन मंत्रों का ऐसी दीक्षा नहीं होती है उन मंत्रों को स्वाध्याय विधि से सिखाया जाता है तो जिन मंत्रों को स्वाध्याय विधि से सिखाते हैं उनको आप जोर से बोल सकते हैं उनको जोर से बोलना नियम है जहां गुप्त बोलने के लिए कहा मंत्रण उपांश बोलने के लिए कहा वही उपांश बोलना है अन्यत्र जोर से बोलना और जो दीक्षित मंत्र है दीक्षित मंत्रों को कभी भी जोर से नहीं बोलना चाहिए

ये है दोनों की व्यवस्था इसको जान के रखिए क्योंकि दोनों आपको दिखाई पड़ता है दोनों मंत्र कहे जाते हैं तो स्वाध्याय विधि से मंत्र है जैसे पाठ रुद्रिपाठी स्वाध्याय विधि से होता है वो स्वर शहीद पाठ होते हैं वो करते हैं और दूसरे दीक्षित मंत्र में भी स्वर शहीद होता है किंतु वो केवल गुरु शिष्य को बताएंगे उस समय इसको सुनाया जाता है इसलिए आप देखेंगे जब रुद्रिपाठ करते हैं पंडित लोग तो रुद्रिपाठ में एक जगह ये मंदिर बोलने का स्थान है

गायत्री मंत्र बोलने का स्थान होता वहां आप देखेंगे उपांश बोलेंगे है हाँ ना एकदम तो बंद कर देते बंद करके बोलेंगे और उस मंत्र से जो दीक्षित मंत्र से जब स्वाहा करेंगे तब भी आप देखा होगा ऐसे ऐसे करके स्वाहा ऐसे बोलेंगे तो लोग जो नहीं जानने वाले सोचे ये ये क्या कर रहा है वैसे दिखा रहे हो उनको समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा ऐसे महिला घुमा के स्वाहा बोलेंगे इसका मतलब मंत्र अंदर बोल के स्वाहा बाहर बोल रहा यह नियम है ये वेदकम

अच्छा अब इसका अर्थ तो ये हो गया किंतु निरुक्तकार इसका अर्थ ये करते हैं मंदारम त्रायत इसी मंत्र एक तो धा हो गया दूसरा मंदारम त्रायधे इसी मंत्र जो मनन करता है उसकी रक्षा करने के कारण उसको मंत्र कहा जाता है मनन करने वाले को रक्षा करता है ठीक है ये तो और एक निरुप्तकार का अर्थ हो गया तो

शा इस मंत्र को पढ़ के आप चिंतन करेंगे उस, आप उस मंत्र से रक्षा को प्राप्त करेंगे आपकी रक्षा हो जाएगी अब जो है हमारे प्रसंग में मंत्र की जो व्याख्या है वो पूर्व मीमांसा में सूत्र है इसी प्रकरण में है तोदगेशु मंद्राख्य उन कर्म विधियों के संबंध में जो प्रयोग विधि के संबंध में होते हैं उनमें मंत्र नामधेय होता है ये का?

अब देखिए ये कुछ और ही व्याख्या अच्छा है ये कर्म के संबंध में तत् चोदेश मंत्राख्या हाँ इसीलिए मंत्र हमेशा श्लोकबद्ध होना चाहिए ऐसा नियम नहीं है मंत्र तो तत् होगा प्रयोग के संबंध में कर्म के संबंध तो इस प्रकार है तो ये चोदक विधि चोदक मतलब विधि विधि के साथ मिलकर के वो अर्थ करता है विधि क्या होते हैं जैसा आपको अग्नि देवता को भविष्य देना होता है

अग्नि देवदा को भविष्य देना है तो वो भविष्य किस प्रकार दिया जाना चाहिए ऐसा जब आप चिंतन करेंगे तो मंत्र कहता है इंद्राया स्वाहा न ऐसा करके करना चाहिए तो इंद्राया स्वाहा मंत्र हो जाता है इसीलिए प्रयोग समवेद जो कार्य है उसका स्मरण कराता है मंत्र तब देवदा को स्मरण कराएगा उसके बाद में आप डालेंगे ये डालना

और स्मरण कराना अलग है आप इंद्र देवदा को स्मरण करके स्वाहा बोल करके डालेंगे स्वाहा का अर्थ होता है आप हविष डाल रहे ये अर्थ होता है इस प्रकार से वो संबंध हो जाता है इसलिए प्रयोग समवेद होता हुआ अर्थस्मरण अर्थ स्मरण आएगा देवदादी का अर्थ स्मरण हो जाता है ये हो ठीक है ना अच्छा अब जो है यहाँ मंत्र अर्थ प्रतिपत्ति के विषय में हमने जैसा अभी कहा

इसके विषय में ये थोड़ा जानना आवश्यक है इसमें दो पक्ष बहुत प्रसिद्ध है एक पक्ष बोलता है मंत्र के अर्थ जाने बिना नहीं करना चाहिए ऐसा बोलता आपने सुना होगा जो सब लोग बोलते रहते हैं मंत्र के अर्थ जाने बिना उसका जप करने से कोई फल नहीं होता ऐसे बहुत पेदावी बोलते हैं और परंपरा में देखते हैं तो मंत्र का अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है वो बचपन में जब अर्थ जानने की कोई योग्यता ही नहीं रहती

छोटा बच्चा जो है आठ साल में वो वेद पढ़ना शुरू करता है दीक्षा लेके तब उसको अर्थ जानने की कोई योग्यता नहीं रहती वो अर्थ के संबंध नहीं जानता व्याकरण नहीं जानता कुछ नहीं जानता है वो केवल रटता ही जाता है रटते रेटते जाता है पूरा रटेगा कई साल तक सारा याद हो जाएगा वो मंत्र पूरे वेद पूरे उसको खंडस्थ हो जाए वो खंडस्थ होने के बाद में फिर वो प्रयोग करने जब जाएगा तब कल्पसूत्रों के पास जाता है

वो मंत्रों को कहां प्रयोग करना है जानने के लिए कल्पसूत्र होते हैं कल्पसूत्र में धर्मसूत्र गृह सूत्र शुल्प सूत्र तीन प्रकार के होते हैं उसमें धर्म सूत्र में गृह सूत्र में दे करके कर्म होता है शुल्क सूत्र केवल मंच आदि बनाने के लिए है तो ये दोनों को देखेगा देखने के बाद जो मंत्र उन्होंने कंठस्थ किया उसको प्रयोग में कहा लगाने के लिए देखेगा इनमें देखते हैं तो कहीं भी

अर्थ अच्छा ज्ञान के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया क्योंकि पहले मंत्र का कंठस्थीकरण हो गया उसके बाद में फिर प्रयोग विधि से कल्पसूत्र में दे करके वो प्रयोग कर रहा है और कल्पसूत्रकार कहीं भी ये नहीं करते हैं कि आपको मंत्र का अर्थ जानने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए ऐसा नहीं करते यद्य वाक्य आया विद्वान येत विद्वान या ये शब्द ये आया है उपनिषदों में आया

वहां विद्वान का अर्थ है सब्तार्थ जानना भी है एक दूसरा वहां विशेष अर्थ क्या है कि जिस कर्म को आप कर रहे हैं उस कर्म के संबंध में उस उपासना के संबंध में देवता और उसका फल उसकी व्यापकता इत्यादि के बारे में गुण दोष सारा जान करके करना चाहिए और ऐसे जो विद्वान करता है उसी का ही फल होता है ऐसा कहा ठीक है तो ये दो पक्ष है समझ में आया

एक तो बोलता है बिल्कुल अर्थ देखने की जरूरत नहीं मंत्र जैसा आया कंधस्त करो और प्रयोग में लाओ कर्म का फल हो जाए और एक बोलता है निरुक्तकार आदि बोलते हैं कि मंत्र का अर्थ जानना चाहिए जाने बिना करना करना जो है जैसा गधे के ऊपर चंदन लकड़ी ले जाने जैसे स्थिति है हाँ स्थूल अच्छा भारत स भूत

ये भार को ले जाने वाला जैसा हो जाता है स्थानुर एम भार सू स्था। स्थानु जैसा लेकड़ी है लेकिन कुछ नहीं जानता है गधे को ऊपर रहकर के करके ले जाये गधा कुछ नहीं जानता ऐसे ही आप होते हैं जिसको हम तो रेठ बोलते हैं तोता रेठे कोई अर्थ नहीं जानता और उससे कोई प्रयोजन नहीं होता ऐसे निरुक्त कार अब यहां देखते है कि होता क्या है ठीक है उस पूर्व मांसे के अभी एक मंत्र आपके पास आया किशे तवाऊे इत्यादि मंत्र आया

ये उदाहरण दिया ना भाष्यकार ने विषेष व ये मंत्र प्रयोगता का ये मंत्र का जो अर्थ है ये मंत्र प्रयोग कर रहे आप ये तो शब्दार्थ व्याकरण से जान सकते हैं उससे आप हो गया इसका अर्थ कौन जानना चाहिए भाष्यकार आदि कहते हैं मान सवर स्वामी आदि कहते हैं जो मंत्र का प्रयोगता है वही जानना चाहते कि ये हम मंत्र किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं ये

औदम भरे लकड़ी को काटते समय उस समय प्रयोग कर रहे हैं हाँ, ये ये उसका अर्थ है ये इसको ऐसे स्तुझी कर रहे हैं इस प्रकार मंत्र के जो प्रयोगता है वो उसका अर्थ जान करके प्रयोग करना चाहिए वो अर्थ कहाँ से होगा स्वाध्याय विधि से होगा ये कहना चाहिए किंतु दूसरा जो पक्ष है वो कहते हैं कि श्रोता को मंत्र का अर्थ का ज्ञान सही होना चाहिए क्यों क्योंकि ऐसा बहुत सारे मंत्र आया ये मीमांसा कुतुहला जो ग्रंथ है

उसमें जो द्रव्य मीमांसक है उनके अभी एक पक्ष ही है क्योंकि देखो एक मंत्र आया विष्णो द्रव्यम रक्षस्व शब्द का उच्चारण करते हैं विष्णो द्रव्यम रक्षस्व हे विष्णो संबोधन है ये द्रव्य कर द्रव्य की रक्षा करो ऐसा बोलना अब ये बोलने वाला जानता है कि सुनने वाला जानना चाहिए कि रक्षा कौन करना है किसको करना है

जो सुनने वाला विष्णु भगवान है उनको करना है हे विष्णु संबोधन कर रहा है और द्रव्यम रक्षस्व मंत्र बोल रहा है ऐसे में आप जो प्रार्थना करते हैं भगवान से आप प्रार्थना करते हैं संस्कृत नहीं जानते बात ठीक है लेकिन सुनने वाला भगवान तो संस्कृत जानता होगा अब कौन क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान समझेंगे ना और उसी के अनुसार आपको तो फल देंगे आपको उसकी जानने की क्या आप नहीं जानने पर भी चलेगा आपको क्या चाहिए कि द्रव्य की रक्षा करनी चाहिए

अच्छा अब आप पूछेंगे ये मंत्र है प्रयोग करना है करके कहा मालूम पड़ेगा वो तो कल्प सूत्र से मालूम पड़ेगा कि अमुख तो स्थिति में इस स्थिति में पहुंच कर ऐसे समय में इस मंत्र को प्रयोग कर देना चाहिए ऐसा कल्पसूत्रकार बोलता है आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रयोग करेंगे करेंगे तो वो जिसके लिए प्रयोग कर रहे विष्णु भगवान को संबोधन करके आप प्रयोग कर रहे विष्णु भगवान जानता है और अर्थ ज्ञान कर देगा और आपको कार्य कर देगा और होता आया ऐसा ही है अभी तक है ना

जब आप प्रार्थना करते ऐसा होता है अब जैसा हमारे वाल्मीकि मगर की कथा में कहते हैं वो तो शब्द नहीं जानता अर्थ नहीं जानता वो प्रयोग करते गए लेकिन जो सुनने वाले थे सुना तो उन्होंने फल दिया यही दिखाई पड़ता है इसीलिए इनका कहना है कि यद्य वक्ता को ज्ञान नहीं है वक्ता को यदि ज्ञान हो तो बहुत अच्छा है वक्ता को ज्ञान नहीं होना हम नहीं कहते यदि वक्ता को ज्ञान नहीं भी है तब भी वो मंत्र का प्रयोग करेंगे

यथार्थ विधि से प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा ये कहते हैं इसलिए ये पक्ष बलवान है ये यह से चलता है हाँ इसीलिए विष्णो द्रव्यम राक्षसो इत्यादि और दूसरी बात इसमें ये कहते हैं कि अपौरुषेय वेद है मंत्र को लेके ही बोलते हैं अपौरुषेय वेद है ये प्रयोगता का अर्थ ज्ञान के अधीन होना यदि मानते हैं आप तो फिर वो अपौरुषेय

की भी हानि हो जाएगी सब प्रमाणों की हानि हो जाएगी अपौरुष्ठ वेद है किंतु उस वेद को प्रयोग करने वाले स्वयं यदि नहीं जानते हैं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा यदि आप कहेंगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी इसमें अपूर्व नहीं निकलेगा ऐसी आपत्ति आ जाएगी अपूर्व मैंने जो कर्म करने से जो फल निकलता है वो नहीं निकलेगा बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है वो कर्म फल होता है क्योंकि अपौरुषय होता हुआ भी वेद का अपना अर्थ है अपना निहित

और उसमें फल है अपूर्व की उत्पत्ति होती है इसीलिए भी इस प्रकार से मानना पड़ेगा और कल्प सूत्रकार आदि कहीं भी इसको संबंध करके नहीं कहा यह तो कर्मकांड के विषय में वेद मंत्र उच्चारण के विषय में हुआ किंतु एक बात ध्यान रखना उपनिषदों के विषय में ऐसा नहीं है उपनिषदों के विषय में आप केवल मंत्र पढ़ेंगे काम नहीं होगा क्योंकि उपनिषद से कोई अदृष्ट नहीं होता

उपनिषद का दृष्ट बल मानते हैं आगे भाष्य सिद्ध करें उपनिषद का जो फल है वो अदृष्टार्थक नहीं है कर्म के लिए नहीं है इसलिए उपनिषद मंत्रों का उच्चारण आप कंडस्थीकरण के लिए कर सकते हैं अब उनका कर्मों में प्रयोग नहीं होता है और उपनिषद मंत्रों का स्रौदा कौन होते हैं आप ही होते हैं और वक्ता कौन होते हैं आप ही होते हैं और वो किसके बारे में कह रहा है अपना अपने बारे में कह रहा है ऐसे में इनका तो पूरा अर्थक ज्ञान आपको चाहिए

ये दोनों में भेद है इनका अर्थ ज्ञान करने के लिए आपको व्याकरण सीखना ही पड़ेगा और निरुक्त आदि अध्ययन करना पड़ेगा खाली उपनिषद पढ़ेंगे मंत्रोच्चारण करेंगे वेदांत का ज्ञान हो जाएगा बिल्कुल नहीं ये तो पूरा पक्का बढ़िया ढंग से गहराई से भाट्य टीका टिप्पणी के साथ बिल्कुल सही ढंग से पढ़ के अर्थ समझना पड़ेगा क्योंकि ये मंत्र में प्रयुक्त नहीं है मंत्र का संबंधित नहीं यानी कर्म में प्रयुक्त नहीं है मंत्र मन कर्म में प्रयुक्त मंत्र नहीं है नही

इसीलिए इनका तो अर्थ ज्ञान चाहिए जहां स्रौदा मुख्य नहीं है वहां स्रोदा मुख्य है किसको कह रहा है वो मुख्य जैसा अभी लकड़ी को कहा तो लकड़ी वो समझता है लकड़ी को समझाना है तो लकड़ी सुने तभी ऐसी बात को कह रहे इस भाव से कह रहे और भाव जानने के लिए वक्ता को भी ज्ञान की आवश्यकता इतने के किंतु यदि वो नहीं जानता किसी हालत में तब तो उसका अर्थ नहीं होता है उसका प्रयोजन नहीं होता है ये बात नहीं प्रयोजन होता है

इसलिए स्वाध्याय से भी फल मिलते हैं और जो लोग अर्थ ज्ञान के बिना कर्म करते हैं यदि कल्प विधि के अनुसार यदि कर्म करते हैं उनको भी फल होता है अर्थ ज्ञान नहीं रखने पर भाव में कुछ परिणाम आ सकता है भाव सही नहीं हो पाता है तो भाव सही होने के लिए अर्थ ज्ञान की आवश्यकता है कितना कहते हैं वो बाद में आप उसमें पांडित्य करके जैसा भी है उस हिसाब से उसको जान सकते हैं ये मंत्रों का है और इन मंत्रों का

अलग अलग रूप है कोई देवता का को आवाहन करने के लिए मंत्र है कोई देवता को बिठाने के लिए मंत्र है कोई देवता को सुधि करने के लिए मंत्र है इत्यादि अनेक प्रकार से मंत्र है मंत्र का विभाजन इस प्रकार से कहा गया इसीलिए दोनों प्रकार मंत्र है किंतु यहां क्या कहना चाहते हैं जितने भी मंत्र है कर्म समवायित्व तो मुक्तम कर्म के साथ संबंध करके भी इसका अर्थ होता हो है इसीलिए क्या होगा कि ये जो ईशावासी आदि उपनिषद मंत्र है

वो कर्म में उनके हिसाब से इसका कोई प्रयोग कहीं नहीं मिलने से उनको मंत्र ही नहीं मानते हो मंत्र नहीं मानेंगे क्योंकि वो प्रयोग विधि में स्मारक होना चाहिए तब मंत्र होता है नहीं तो नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा उनको व्यर्थ नहीं मान सकते इसीलिए ये नकार कर्म के साथ उनका संबंध बताना ही पड़ेगा उसके बिना वो अनर्थ हो जाएगी ये इससे वो, इस वो डरते हैं मांस का डर ये है

कि आप इसका कोई प्रयोग नहीं दिखाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा कि कहा दिखाएंगे क्या करेंगे अभी बृहदारण्य इतने बड़े उपनिषद है सदावत ब्राह्मण के अंतिम जो है नौ अध्याय है उसमें से एक अध्याय छोड़ के आठ अध्यायों पर भाषिकार ने भाष्य किया तो ये उपनिषद है दस अध्याय है दस में दो छोड़ के प्रवर्गीय ब्राह्मण पूरा छोड़ दिया बाकी ये किया तो ये आठ अध्याय का कोई अपने अर्थ कर्म में नहीं है बताना बहुत कष्ट होता है

कैसे बताए कोई कर्म में इसका संबंध नहीं है कई प्रयोग में नहीं है कल्प सूत्रों में इनका कोई मंत्र का प्रयोग भी नहीं है, इनके बीच में कोई मंत्र का प्रयोग नहीं है कल्प सूत्र में ईशावास मंत्र का भी प्रयोग है? नहीं दिखाई पड़ते तो ऐसे में फिर क्या अर्थ करना पड़ेगा एन के नकार मिला करके अर्थ करना पड़ेगा तो अवश्य ही क्रिया के साथ उसका संबंध होगा ये पूर्व का अभिप्राय ठीक है इसकी

ठीक आदि आदिश्देन श्रवण गृह उपासनाधा व उपासनाशबसे नु वेदिशेष उपक्रम उपसंह एक्यालिंग ब्रह्मितात्

कि अब यहां सिद्धांत पूछता है पूर्व पक्षी को न ना वेदांत नाम क्रिया शेषत्व वेदांत क्रिया विधि का शेष नहीं है क्यों क्योंकि उपक्रम उपसंहार आदि देखने पर एक रूप से अनेक लक्षण हमको मिल जाता है जिससे हम है कि हम निश्चय करते हैं कि ब्रह्म में ही इसका तात्पर्य है क्रिया में तात्पर्य नहीं है इसलिए कहा नहीं परिषित वस्तु प्रतिपादन संभव इत्यादि के उत्तर में कहा ऐसे

पूछने पर उसका उत्तर में कहा क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु में का प्रतिपादन नहीं होता है कि यदि कर्म को छोड़ देंगे तो वेदांत का क्या प्रयोजन होगा कोई प्रयोजन नहीं हो मान्तर योग्योग्य ब्रह्मणी वेदांता नाम न तात्पर्य ब्रह्म मानांतर के योग्य है प्रमाणांतर का योग्य है क्यों क्योंकि ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु है परिनिष्ठित वस्तु का प्रमाण अंदर से प्राप्ति होती

प्राप्ति होने से वेदांत वेदांतान तात्पर्य ये वेदांत का तात्पर्य नहीं है कौन वो वेदांत ब्रह्म का ब्रह्म जो है वेदांत का तात्पर्य नहीं है सत्सवादे अनुवादित सद च स्पार्शन विरोधी चित्र निम्नोन्नत चाक्षुषीव विरोधा देव तेजादोधि ये कह रहा है अपने तर्क दे रहे हैं

कि वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्म में क्यों नहीं है क्योंकि ब्रह्म का मानांतर से प्राप्ति है ब्रह्म की प्राप्ति मानांतर से है इसीलिए वेदांत में तात्पर्य नहीं है क्योंकि तत्संवादे अनुवादित ऐसा कोई वाक्य दिखता उसका ब्रह्म के साथ संवाद जैसा दिखता है माने ब्रह्म के विषय में वाक्य है ऐसा दिखता है

जैसा सर्व खम ब्रह्म तलाम ज्ञान बहुत सारे ब्रह्म परक वाक्य है ब्रह्म के साथ संबंध दिखता है ऐसा संवादी वाक्य मिलता है यानी ब्रह्म अर्थ करने में अनुकूल वाक्य मिलता हो तब क्या मानना है उसको अनुवाद मानना अनुवाद क्या होता है अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु को वेद जब दोबारा करता है उसको अनुवाद करते जैसा

अग्निमस्त भेषम ये तैत्र आरण्य में वाक्य आया अग्नि ठंडी की दवाई है कहा मतलब ठंड लगने से अग्नि को जलाने से ठंड चला जाए ये तो सभी लोग जानता है कि कोई भी अभी यहां तक जानवर भी जानता है जब ठंड लगता है वो आग के पास चले जाता है ऐसे में वेद को कहने की क्या आवश्यकता थी वेद कह दिया

तो उन वाक्यों को अनुवाद मानते हैं अनुवाद मतलब लोक में प्रसिद्ध है उसको खाली लिया है उसको अनुवाद करके बोल दिया बस इतना ही है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं ऐसा ही ब्रह्म भी अन्य प्रमाण से सिद्ध है उसका अनुवाद मात्र यहां हो गया ब्रह्म को कहा इतना ही है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं और तब विसंवाद और यदि उसके साथ संवाद नहीं होता है ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिसका विरुद्धवाद होगा

यह अनुकूल नहीं हुआ ऐसा वा, वाक्य मिलता है तो क्या अर्थ करना चाहिए स्पार्शन धी विरोधी चित्र निम्नोन्न चाक्षुषीवत एक प्रमाण से सिद्ध होने योग्य वस्तु को दूसरे प्रमाण से जाना भी जा सकता है माना जा सकता जैसे आप एक चित्र को देखते हैं। तो एक बड़ा चित्रकार ने एक चित्र बनाया कोई दृश्य का चित्र बनाया उस चित्र में कोई नदी है कोई पहाड़ है पेड़ है पानी है सब कुछ है

अब नदी पहाड़ पेड़ पानी आदि कैसा होना चाहिए पानी है तो जब स्पर्श करेंगे तो गीला होना चाहिए था और पहाड़ आदि तो ऊंचे होने चाहिए तो उसमें उथल पुथल ऊपर नीचे सब होना था पत्थर आदि भी ऐसे होने से फूल होने से सुगंध होना था ये कुछ भी नहीं होता चित्र में सब कुछ दिखाई पड़ता है किंतु होता नहीं जैसे सिनेमा में दिखाई पड़ता है सिनेमा में सब कुछ दिखाई पड़ता है होता नहीं बहुत बड़े बड़े सागर दिखाई पड़ते हैं लेकिन सिनेमाघर गीला नहीं होता है

वो तो सागर आता है जाता है और सब कुछ होता है कुछ नहीं होता है तो वह उसमें जो हीरो होगा वो तो वहां पानी में डूबेगा गीला हो जाएगा लेकिन बाजू में रहने वाले को नहीं होता है लेकिन आजकल उन्होंने एक नया तरीका निकाला ऐसा करते हैं वो जब सिनेमा में पानी जैसा दिखाई पड़ेगा तो ये लोग बाजू से पानी मारेंगे तो आम भी गीला खन हो होगा तो अच्छा लगेगा ऐसा कुछ होगा इंस प्रकार कर रहे हैं हाँ तो वहां सुगंध फुली दिखाएंगे

तो यहाँ सुगंध फूल अलग अलग सुगंध आपको आएगा पानी आएगा गर्मी आएगा सब कुछ आता है जैसा आग दिखाएंगे तो आपको भी गर्मी महसूस होने लगेगा वो थिएटर के अंदर ये सब तो सजीकरण रखा है तो जो भी है लेकिन ये तो सत्य है कि चित्र में ये नहीं दिखाई पड़ता तो स्पर्शन विरोधी स्पर्शन बुद्धि के विरोधी है वो स्पर्शन का विषय होना चाहिए था किंतु पानी आदि चित्र में नहीं हो रहा तो फिर क्या मानना पड़ेगा

तो उस चित्र में जो निम्न उन्नत आदि दिखाई पड़ता है निम्न मन नीचे उन्नत मन ऊंचा, और उच्च नीच भाव, भाव से जो स्थान आदि दिखाई पड़ता है वो चाक्षुषीवत उसको चक्षु का विषय माना जाता है तो वो होना चाहिए स्पर्शन का विषय अन्य प्रमाण का विषय होना चाहिए था किंतु वो नहीं हो पा रहा है तो विवश होकर के आपको उस चित्र को चक्षु का विषय मात्र मानना पड़ेगा जैसे मरुजिका में दिखने वाला जल्दी ऐसा है

दिखता है का विषय नहीं बनता है, इसीलिए उस प्रकार से मान करके चलता है इसी प्रकार यहां भी मान लेना कि जब आप उसके साथ संवाद नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्म परक वाक्य जैसा दिखता है किंदु उसका अर्थ नहीं कर सकता है तो अन्य विषय ब्रह्म को, को अन्य प्रकार से कह रहा है ये मानना यानी ब्रह्म अन्य प्रमाण का विषय है उसको इस प्रकार से कह रहा है ऐसा मान करके चलाना है जहाँ विरोध आता है इस प्रकार करना

विरोधा देव तेषा अदद्दोध विवाद इस प्रकार विरोध होने से ही उन वाक्यों का इसमें तात्पर्य नहीं है इसका बहुत विस्तार आगे दिखाई बहुत सारे वाक्य ब्रह्म को प्रतिपादन नहीं कर सकता है परिषित हस्ते वेदांत अप्राम्य हेदमा परिनिष्ठित वस्तु में वेदांत प्रमाण नहीं होता है इसके लिए और हेतु देते हैं मूल में भाषा में कहा तत्प्रतिपादने चेयो पा दे रही पुरुषार्थ भावा

यदि उसका प्रतिपादन करता भी है वेदांत तो हे या उपाधेय नहीं होने से उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं निकलेगा नहीं भूदार्थ प्रतिपादने कोचित हानम उपादानम वे तो नहीं देखा गया है कि भूतार्थ माने जो सिद्ध वस्तु के उपादान में ग्रहण में हान हो या उपादान हो ये देखा नहीं गया जो भूदार्थ मैंने पहले सिद्ध वस्तु है उसका ग्रहण भी नहीं होता है

त्याग नहीं होता तय प्रवृत्ति निवृत्ति आयतत्व आयतत्व और क्योंकि ये जो उपादान ये उपादान जो होता है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण होता है जहां प्रवृत्ति होती है वहां उपादान होता है जहां निवृत्ति होती है वहां त्यागना होता है ये दोनों प्रवृति निवृत्ति के आश्रय में होता है तयच्च विधि निषेधाधीनत्व और प्रवृत्ति निवृत्ति किसके अधीन है

वो विधि और निषेध का अधीन है जिसमें करने के लिए बोला उसका उपादान करेंगे जिसको नहीं करने के लिए बोला उसका त्याग करेंगे एक सर्वाभूद आयाग करेंगे न कल जम भक्त उसका त्याग करेंगे और जहां करने के लिए बोला वो, वो करेंगे इस प्रकार होता अगर अगर समझा हुआ बात करने के लिए बोला तयोर भी कार्य विषय असंभव और इस प्रकार के जो विधि निषेध है वो कार्य में ही प्रवृत्त होते हैं

किंतु सिद्धार्थ में इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं विधि निषेध कहाँ प्रवृत्त होता है सिद्धार्थ में प्रवृत्त होता है इसी वाक्य को भाष्यकार में लेंगे कि ब्रह्म में विधि निषेध नहीं है क्योंकि वो सिद्धार्थ है इसलिए नहीं होगा अतः तदाद से अफल फलाधीन तात्पर्य अभाव न वेदांता भूदे अर्थे मानम इसीलिए ये वेदांत ब्रह्म के विषय में कहता है ये कहने में कोई फल नहीं है

और फल अधीन तात्पर्य भाव फल के अधीन जो कोई तात्पर्य निकाले ऐसा भी नहीं स्वयं तुफ फल नहीं है और फल के अधीन और कोई संबंध करके बोले ऐसा भी नहीं है इसलिए न वेदांत भूत प्रमाण इसलिए वेदांत भूतार्थ में प्रमाण नहीं होगा परिश्चित अर्थ में वेदांत का कोई प्रमाण नहीं न क्रिया अनापेक्षम भूतम वस्तु फलम सदह दुर्वा ऐसा भी नहीं दिखता है

क्रिया के अनपेक्षित जो वस्तु है भूत वस्तु है वो कोई फल होता हो या क्रिया के लिए हेतु बनता हो ऐसा भी नहीं दिखता सुख दुख प्राप्ति हानि तथेत्व तो अदृष्टि रिख्या क्योंकि जो क्रिया अनपेक्षित भूत वस्तु होता है वो सुख दुख प्राप्त हानि इन सब से संबंध नहीं रखता वो सुख दुख आदि से संबंध नहीं रखेगा सुख दुख आदि हेयो में होता है और हानि आदि भी ऐसे होते हैं

इसीलिए उनका वेदांत का ब्रह्म में तात्पर्य कहना संभव नहीं है क्योंकि सुख दुखादि सारे कर्म के संबंध में होते हैं जहां कर्म प्रवृत्त होते हैं उसके लिए साधन होता है उसके लिए उसी से सुख दुख आदि निकलते हैं यदि इस प्रकार का साधन भी नहीं है कर्म संबंध भी नहीं है तो सुख दुखादि नहीं निकल सकते इसलिए वेदांध इस प्रकार के अर्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता मानांतर सिद्ध सिद्धार्थ बोधित्व अयोगा

और आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं हमारे वेदांत जो है ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर रहा है किंतु इतना मान लो कि मानांधर से प्रमाणांधर से सिद्ध ब्रह्म को ये कर रहा है इसी को सिद्ध कर रहा है ऐसा मान लो तो बोलते इसका क्या मतलब है पहले से सिद्ध है फिर ये क्यों सिद्ध करेंगे इसीलिए ऐसा भी नहीं मान सकते तो मानांधर सिद्ध सिद्धार्थ बोधित्व आयो होगा सिद्ध वस्तु का फिर सिद्धार्थ बोधक

नहीं होता फिर उसको सिद्ध करने के लिए नहीं होता जैसा पीसा हुआ को फिर पीसना क्या होता है पहले से पीसा हुआ फिर पीसो बोला वो स्नान करके आ जा स्नात अस्ते स्नात नहीं होता है स्नान करके आ रहा है उसको बोल रो स्नान करो क्या मतलब होता है तो जरूरत नहीं इस प्रकार से ये किया हुआ है प्राप्त किया हुआ है तो फिर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए सिद्ध सिद्धार्थ बोधित्व आयोग

तदबोध से च अफल न चेद वेदाधा तमाण और सिद्धार्थ बोध को प्रयोग करना अफल होता है जो पैरित सिद्ध है उसको प्रयोग करना कोई प्रयोजन का नहीं होता है इसीलिए वेदांदा प्रमाण है वेदांध प्रमाण नहीं है ऐसा आप कहेगा तो भी प्रमाण नहीं फिर कथमतर तरह तेषा अर्थवत्ता आशंका अर्थवाद अधिकरण सिद्ध स्मरती बोलते हैं

तब तो फिर सब अप्रमाण हो गया ऐसे में कोई किसी तरह वो प्रमाण नहीं है क्या पूरा निरस्थक हो गया तो बोलते यदि प्रमाण आप मानना चाहते हैं हमारे साथ आओ हम समझाते हैं कैसा प्रमाण मानना है जो वाक्य को प्रमाण मानने के लिए हम प्रमाण हम वाक्य प्रमाणवादी है इसीलिए अर्थवाद अधिकरण सिद्धम स्मार्ट अर्थवाद अधिकरण में जो निर्णय लिया है वो आपके लिए निर्णय है क्योंकि जेमिनी महर्षि ने

वेदांत के लिए अलग कोई निर्णय नहीं दिया इसका मतलब क्या है वो वेदांत नहीं जानते जैसा है वो तो ये समझ रहे हैं कि अर्थवाद अधिकरण में जो निर्णय हुआ वही वेदांत के लिए भी लागू हो गया वेदांत कोई अलग चीज नहीं है इसलिए अर्थवाद अधिकरण के साथ मिला के अर्थ करना चाहिए ये पूर्व रूप मीमांसा का तात्पर्य उसका क्या अर्थ है तो बोलते हैं वेदांत नाम मंत्रवत पृथक अर्थ संभव

किमत किमित अस्थवादव विधिना पद एक वाक्यता आशंक्य अस्थवाद अधिकरण के साथ मिला के अर्थ करना चाहिए ये जो कहा इसका तात्पर्य क्या है कि कर्म के साथ स्तुति या निंदा के रूप में वेदांत को मान करके अर्थ कर लेना चाहिए और वहाँ कभी देवता की स्तुति कभी आ,

जो यजमान है यजमान की स्तुति कभी कर्म की स्तुति कभी मंत्र की स्तुति जो भी है जिस प्रकार से निंदा आदि रूप से उसको मान करके अर्थ करना चाहिए यही अर्थवाद अधिकरण में निश्चय हुआ तो उसी में यहाँ वेदांत की ओर से प्रश्न होगा आशंका होगी वेदांताना मंत्रवत इत्यादि से कहा मंत्र के समान नहीं है वेदांत ऐसा कहना चाहिए ओ नो